गृहस्वामी लड़के हैं वे आपकी पूजा करना नहीं जानते तो क्या आप उनसे नाराज होंगे अगर आप बिना खाए चले जाएँ तो उनका अमंगल होगा फिर उन्होंने तो ईश्वर के ही उद्देश्य से इतना आयोजन किया भोजन के बाद श्री कृष्ण गाड़ी पर बैठे गाड़ी का किराया कौन दे उस भीड़ में गृह का पता ही नहीं चलता था इस किराए के संबंध में श्री रामकृष्ण ने बाद में विरोध करते हुए भक्तों से कहा था